हे आत्मनि भयावि सर्वदोष नि वृत्ति हो जाती है उसी प्रकार से लौकिकादि क्रीणी लौकिको शुद्ध लौकिको लौक लोकोत्तरों अर्थात जागृत स्वप्न शक्ति तीनों के तीनों आत्मा में असत असल त्र का भाव का प्रतियोगी होने से तीनों कालो में है नहीं वो ये में सब में ही कालो में नहीं है उसी प्रकार से आत्मा में भी तीनों ही कालो में नहीं है वो ऐसा होने से ये सब हे ही है त्याज्य है परिदृश्य या जगत अवस्था त्रयापन रूपेण अनुभूय है यह हमेशा हे ही है त्याज्य और जेम युष्कोटि वर्चित चारों कोटियों सहित चारों कोटि हुआ ना हस्ति नास्ति नास्ति नास्ति ये चारों कोटियों सहित जो चौथी इसी चौथी प्रकरण का तिरासी कार्य काम में समझाया गया था वही वास्तविक जो पारमार ब्रह्म दत्त है आप क्या? आप, मैंने पाली आप क्या है? साधन। इस ब्रह्म के अनुभूति के योग्य जो साधन है वो साधन प्राप्तव्य है। तुम्हें कैसे तो तो प्राप्त करना है सीधे प्राप्त करने की तो नहीं होगा त्यक्त वैश्वाल ष्णात्र है पुत्रेष्ठा वित्ते लोकेष्टा इसका त्याग करके सन्यास द्वारा क्या क्या प्राप्त करना है पांडित्य की प्राप्ति करनी है बाल्य भाव की प्राप्ति करनी है और मौन को प्राप्त करना है पांडित्य बाल्य और मौन का मतलब क्या पहला पंक्ति वेदांत विज्ञत्म अद्वित वस्तु विचार चातुरी परि श्रवणम पांडित्य पांडित्य है श्रवण का दूसरा नाम पांडित्य श्रवण का दूसरा नाम पांडित्य वेदांत तात्पर्य को सम्यक प्रकार से जान करके अद्वित वस्तु विचार अद्वित वस्तु संबंधी विचार को करने में अत्यंत चतुर हो देहा देहिंद्रिय आदियों से भिन्न आत्मा को विविध करके अलग करके बुद्धिष्ठ जो विलक्षण सामर्थ्य है विशिष्ट होकर उस निष्पन्न जो श्रवण है उसका नाम पांडित्य है और क्या है दंभ दर्प अहंग होना ये बाल्य है बालस्य बलम व बलम एवं एक बल विशेष के लिए एक तो यह बच्चे जैसे होना बालस्य भाव अथवा ये श्रवण से जन्य एक ज्ञान बल से जैसे हो जाना होना और ज्ञान भी बल से युक्त होना मैंने युक्तार्थ तो अनुसंधान कुशलत्म युक्ति से श्रुत अर्थ का अनुसंधान करने में कुशल होने का नाम बाली है और मौनम मुनिह कर्म यदि मौनम पहले कर दिया मुनि का जो कर्म है संपादित मन वाले मुनि के द्वारा किया जा रहा है जो उसका नाम मौन है लक्षित का ही दूसरा नाम मौनम ये तीन साधन है जो आप ये, ये हर मोक्ष के द्वारा और अपाक्य क्या है प्राप्ति प्राप्ति और पाप क्या है कहते पाप यानी राग देश मोहादे दोषाह कषाय आख्यानि पक्तव्यानी। राग द्वेष मोह इत्य जो दोष है जिसको दूसरे नाम क्या है कषाय भी कहा करते हैं उन कसायी पक्तव्य है पाक्य क्योंकि वह पक्तव्य जे सर्वाणीता कैसे विज्ञे है वो उपाय न उपेयी नहीं साध्य नहीं साधन चाहनी योग्य चारों के चारों साधनी कब जानना चाहिए लेकिन कद अग्रयाता अभिन प्रथमता सबसे सब पहले आपके चारों को अच्छी तरह से पहचानना है समझना है इन साधनों को क्योंकि अपनाने पर ही मोक्ष हो सकता है तेषाम हे आदिना विज्ञयां परमार सत्यम विज्ञ कम वर्जीता तेषाम हे आदिना उन चारों में से एक को छोड़ो कौन ब्रह्म अन्यत्र विज्ञयांत विज्ञयात्र मतलब परमार सद विज्ञ ब्रम एक वर्जित्वा बाकी जो तीन है वो कैसे हैं वो उपलब्धनम मन उपलब्धोल उपलम्बो अर्थात अविद्या बाकी तीन अविद्या अविद्याल परमात्र बाकी तीन साधन कौन है ब्रह्म को छोड़ करके बाकी तीन गया आप्य और पाप्य हेय अवस्था त्रय है ना आप आप्य क्या है आपका श्रमणिध्याघन और पाक्य आपका सर्वदोष ये तीनों के तीनों का अविद्या है हे स्मृतो हेय आप्य पाके। इन तीनों में माया मातृत्व माया मयत्व अविद्या मातृत्व इनसे विद्वानों के द्वारा स्मृत उपदिष्ट है न परमार्थता प्राप्त करने के लिए अनुभव करने के लिए विस्मृत की स्मृति करने के लिए ही है वो साधन है वह सब कैसा विद्या माया मात्र ही है जो युक्त जय है वह चोटि वर्जित है परमार है ये जो आपने कहा उसको और स्पष्ट करने के लिए अगली कार्य का आरंभ कर रहे हैं प्रकृत आकाशे सर्वे धर्मा अनादय विद्यते नहीं ना तेजा क्वचन, क्वचन किंचन क्वचन किंचन प्रकृत्या स्वभाव से ही आकाश आकाश के सामान व्यापकी है परिचि नहीं हृदय कौन सर्वे धर्म ये जितने भी जीव अनेक भी मान रहे लोग जो ये सभी जीव व्यापकी है सभी के सभी सभी है नहीं उपाधि तो को लेकर सभी कहा जा रहा है जो ये जो प्रतिबिंब जितने भी हैं ये वास्तविक बिंब से अलग नहीं होने से आकाश के समान व्यापक है। सर्वे धर्म अनादय केवल इतना ही नहीं आकाश के समान व्यापक इतना ही नहीं बल्कि वास्तव में वे प्रतिबिंब देखने के कोई बिंब रूपी कारण से पैदा भी नहीं है अतएव कारण रहित थे अनादि होने से वे कार्य नहीं है इसलिए तेषाम नानात्म किंचन नहीं विद्यते इसलिए इनमें नाना जो आप कह रहे हो बहुचन इसलिए सर्वे ये धर्म बहुत्व है नाना है ये भी वास्तव में कहीं भी किंचित इनमें नहीं हो सकता नहीं आपात तो प्रदित होने वाले औपारिक भेद को लेकर के ही इनमें बहुवचन और नाना प्रयोग अनेकत्व का प्रयो कथन किया जाता है वास्तव में इनका कहीं पर भी वचन किसी भी अवस्था में किसी भी दशा में किसी भी काल में किसी भी देश में किसी भी वस्तु में कहीं भी किसी भी प्रकार से भी किंचन में थोड़ा सा भी नानात्म नहीं विद्यते भेद अनेकत्व नानत्व तो नाम का चीज नहीं है नेह नारास्त किंचन कटव प्रसन्न इसलिए कहा है कल्पित भेद निमित्त तक बहुवचन मात्र होता है देश काल अवस्था आदि को लेकर के कहीं भी वास्तव में इनका भेद होता ही नहीं है किंचनात्र ऐसा समझना कार्य कारण भाव अंशांश भाव इत्यादि जितने भी है कुछ भी यहां नहीं है समुदाय समुदायी भाव है ये सब जो अनेक प्रकार के लोग मानते हैं उनमें से एक भी यहां नहीं हो सकता बहुत भाषण परमार्थ दोस्तों प्रकृतिया स्वभावत प्रकृतिया मैने स्वभावत वास्तव में वस्तु का स्वभाव से ही आकाशवनाश तुल आकाश के समान है सब जीव आकाश के समान का मतलब क्या जो फिर आकाश को भूत है ना जड़ है, उसके समान रहा है उसको जीव को जड़ कहोगे? कहते नहीं कौन से-कौन से धर्म को लेकर समानता लेना है सूक्ष्मत्व निरंजनत्व स्वर्गदत्व ही तीन धर्म लेना एक तो सूक्ष्म है आकाश जैसे सूक्ष्म है वैसे एस जीव भी सूक्ष्म है दूसरा आकाश जैसा निरंजन है आकाश सर्वगत व्यापक है वैसे जीव भी व्यापक है निरंजन अत्यंत निर्लिपल आदि दोषों से संबद्ध बादल है सब कुछ इसमें है लेकिन फिर भी कैसे संबंध नहीं है अत्यंत निर्लिपत सारा पृथ्वी है सारा तारा रक्ष मंडल ग्रह सारा सब कुछ कहा है आकाश, है। सब आकाश में ही है किसी से कोई संबंध नहीं है, है। ना आकाश का जीव में सा सर्वे धर्म आत्मनोक्ष के द्वारा गे रूपरूप जो आत्मा है उनको इसी ग्रहण करनी चाहिए अनादे का दोनों से कार्य भी नहीं है जब कारण नहीं है तो कार्य नहीं जब कार्य कारण रहेदन आई कह सकता आकाश तो ये एक है ना एक जीवन अनेक जीववाद भी एक जीववाद इसलिए माना गया है अनेक जीव वाल सृष्टि दृष्टिवादिकोण से एक जीव वाल दृष्टि सृष्टिवाद में आता है और जीव है नहीं तक इसे कहते हैं कोई यहां सर्वे धर्म भविष्य जो कह दिया उस इसको लेकर के भेद की आशंका कर सकता है इसलिए इसका निराकरण करते हुए उत्तरार्थ में कहा गया क्वचन किंचन क्वचना देश काल अवस्था में किंचन किंचित मनाणुमात्र थोड़ा सा भी लटपटारियों का जैसे अत्यंत ना पारस्परिक भेद है उपादानुपादय भाव समुदाय समुदाय भाव अंश भावे अवय भावी भाव कार्य कारण भाव है सब नानात्व है जो वह अभेद साम्राज्य मिसले वसा लेकिन वहा अभे साम्राज्य दृष्टिकोण से देख रहे तो मात्र भेद नहीं होता लेट और मृत्यु काम नवीद नानात्म इसलिए जीवों में नानात्व तो कल्पना मातृ उपाधि को लेकर के वास्तव में नहीं है मुख्य में प्राप्त कोई कह सकता है लेकिन आपने ब्रह्म को विज्ञा ही कह दिया और कहीं विज्ञा ही कह दिया यही है नहीं है वो विज्ञान ये ब्रह्म में भी जे है तो, तो आ गया फिर तो घटाली के समान वो भी हो जाएगा उसको भी जानने वाले कोई अलग कोई और होगा इस घट को जानने वाला घट से अलग आप है घट गे हैं आप ज्ञाता है ब्रह्म ये करो तो ये तो है। आते उसे आप अलग होंगे कोई और होगा ब्रह्म से तो उसे राकरण करने के लिए अगली कार्य जो कि तीसरे प्रकरण में भी बत्तीसवीं कार्य का इसी के लगभग जैसा लगता है आज बुद्धा प्रकृत सर्वे धर्म सुनिश्चिता यम भवदीक्षांति स्वृतत्य कलपते आदिबुद्धा सूर्य के सी सभी आत्मा नित्य प्रकाश प्रकाशस्वरूप प्रकृत्य स्वभाव सर्वे आदिबुद्धाने प्रकाश यादिश का आदिमने कारण अनादि अनादिमने कारणाभाव आदिबुद्धाने स्वभाव आत्मा नि बुद्धा नित्य प्रकाश स्वरूप आदि नित्य बुद्ध प्रकाश है नित्य प्रकाश स्वरूप है नीचे टिप्पणी से आदि बुद्धा प्रमाण वृत्ति वाश रूपा प्रमाण रूपायन रूपयों से पहले ही वह प्रकाशन है वही प्रकाशन कर रहे हैं ना इसे वृत्तियों के निष्पात से पहले वह मानना पड़ेगा जो प्रकाशक है वह प्रकाशी से पहले है न हो तो उसका प्रकाश प्रकाशी प्रकाशिक के अधीन प्रकाशक नहीं होता प्रकाशिक के अधीन प्रकाश होता इसीलिए यह चेतन जीव प्रकाशात्मक होने के नाते यह प्रमाणों से भी पहले विद्यमान है इसे इसका आदि बुद्धा कह दिया जाता है पूर्व से विद्यमान प्रकाश है वो नित्य प्रकाश असर है सुनिश्चिता तथा सुनिश्चित स्वरूप वाले है ये नित्य विज्ञप्ति रूप निश्चित स्वरूप मतलब का मतलब नित्य विज्ञप्ति स्वरूप है ये शिवम शांति जिस मुख्य को आत्मा के विषय में ऐसी शांति है शांति का मतलब निरपेक्ष बोध की दक्षता है वह एकदम उसको क्षमुष धा को यहां शांति में से तीन नंबर पढ़ दिया आत्मनि सर्वता निरपेक्षता अपने स्वरूप में सर्वसाध निरपेक्ष अनुभूति जिसके पास है स्वमृत उत्पादन वही मोक्ष का अधिकारी वह मोक्ष प्राप्ति के योग्य माना जाएगा जो अपने आत्मा के विषय में सर्वसाध निरपेक्ष विज्ञप्ति रूपता का अनुभूति कर रहा है स्वीकार कर रहा है वही मोक्ष का अधिकारी होता है जो व्यक्ति अपने आप को भी विज्ञप्ति रूपा नहीं मान रहा है मैं ज्ञाता हूं एक परिचिन हूँ हृदय जीव हूं अंगुष्ट मात्र पुरुष हूँ इत्यादि परिच्छेद नहीं है। धर्मान समृत्य वह न पर ना इन जीवों में जम हम करे ना इस जीव को ब्रह्म रूप से जानो अर्थात जीव ज्ञ कोटी में आ ये जो धर्माराम जीवानाम गेंदा भी समृद्ध ये भी समृद्धि अवित अखिल अनर्थशन्य हो के नाते जो है वह आवित्य मानना पड़ेगा इसमें भी जो धर्म है ये अप्रमेय रूप है धर्म भी ये प्रमेय भी है अज्ञान काल दृष्टिकोण से मैं कौन हूं ये जानना है ये एक प्रश्न ने तो महर्षि बना दिया मर्जी कैसे हो गए बचपन के दिमाग डाल में डाली है किसी तुम कौन हो नाम बताया बच्चा ने माता के साथ गया था मंदिर नाम बता नाम रे किसका है इस नाम से शरीर आता है ना क्या तू स्वयता है नाम पुकार तो आता है क्या तू कहाता वो सब बता तू कौन है अलग है नाम वाले से अलग है समझो फिर तुम कौन हो जाओ प्रश्न जमा खाना पीना बंद सब बंद पागल जैसे घूमने लगे लोग पत्थर मारने लग गए पागल हो गए फिर चले गए जंगल पहाड़ के नीचे दर्शन करना चाहिए घूमते रहना धीरे धीरे प्रश्न का जवाब बैठे बैठे खुल गया, मैं ब्रह्म मैं मैं कौन हो मैं ब्रह्म हो हो गया। ने पुस्तक ही लिखा मैं कौन हूँ कुछ नहीं कहीं भी गए ही नहीं गाँव से बाहर अरुणाचल पहाड़ पड़े रहते थे वहां मंदिर बहुत बड़ा है और लोग आया जाया करते थे वो जो खाना लोग खा लेते लोगों ने बाद में लिखा उन्होंने लिखा ही नहीं उनको लिखना भी नहीं आता था उनको वही भी लिखना नहीं आता था जो भी बोला था तमिल में बोला उन्होंने लोगों ने बाद में गणपति शास्त्री करके थे जिनसे बड़े प्रभावित थे पंडित उन्होंने उनके उन्हों हर बात को संस्कृत उपदेश सारे पुस्तक बना दिए उनकी और इसी प्रकार से सब दर्शन नाम से पुस्तक बनाया कोई गुरु नहीं माता ही गुरु है और अपने माता को गुरु मानते जिन्होंने मंदिर ले गया मेरे को आंखें खोल दी मैं कौन हूँ इन्हना ले गया हो तो सत्संग में मुझे क्या मालूम होगा मेरे असले गुरु तो वही कोई दीक्षा नहीं पीछा नहीं कुछ नहीं पूर्ण ज्ञानी हुए इन लोगों को पता थोड़ी थोड़ी लगता लोग लोग पुरुष मानते मानते थे, थे क्या। थोड़ी बाद में जब सत्संग होने लगा बड़े-बड़े विद्वान लोग जाने लगे तब पता इनका ज्ञान की महिमा नहीं तो जो जाते थे उनका सब वो खाना पीना बनाने में लगे रहते थे स्वयं क्या जरूरत है वेद विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहे आपकी विरुद्ध बोलेंगे तब ना आप डरोगे भाई आप कही वर्णन कर रहे हैं आत्मा क्या है आप ही तो है, है। आप क्या है आपको समझा रहे हैं और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित विद्वान बैठ रहे हैं भाई जो शास्त्रों की जो ग्रंथियां है कांट है वो बड़े आसानी भाषा में सरल भाषा से समझाते खोल दे रहे हैं जो शास्त्रों की पंक्तियों नहीं लगती थी उन्होंने उसको खोल दिया अपनी भाषा में तो क्यों नहीं प्रमाण ज्ञान के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है कोई भी बोल सकता है सोलह साल की ग्यारह साल क्या प्रमाण है मैंने तो जब पढ़ रहे हैं आज क्या पढ़ा उन्होंने कहा गए थे कौन सी विद्यालय में गए कुछ नहीं ऐसे कितने हुए एक तो थोड़ी ऐसे हजारों संस विद्यालय में नहीं गए किसी गुरु के पास नहीं ऋषि लोग पहले कौन थे जितने ऋषि लोग हुए हैं जिन्होंने वेदों को दिया है वेदों को देने वाले ऋषि लोग भी क्या दें दे? तो क्या उन्होंने उनके मुंह से निकल गई मंत्र किसने पढ़ाया तो है ने? पहली बार जिस ऋषि के हृदय में जो मंत्र प्रकट हुआ है उसी मंत्र का हमको अमुक मंत्र का अमुक ऋषि है हर मंत्र का ऋषि है ना हर मंत्र का छंद है, पूरी वीडियो होता है बीज होता है शक्ति होता है प्रकट होता है सब सब? होता होता है। क्यों होता है क्यों का का और उन्होंने दूसरों को सुना दिया ये परंपरा चल पड़ी और ऐसे हजारों ऋषियों से देखे हुए मंत्रों को वेद दासने के लिए इकट्ठा करके पुस्तक रूप में दे दिया आकार वेद कोई वेद को प्रकट थोड़ी तो हजारों ऋषियों का का काम है एक ऋषि करंपरा बनी और सबको सब संग्रह करके संकलन कर दिया एक वेद बना दिया और एक वेद को ही फिर चार भाग बना दिया कार्य के अनुसार फिर तीन भाग बना दिया कर्म उपासना ज्ञान कांड अनेक प्रकार से उसका विवाद नहीं की वेद को किया गया इवेद व्यास ने की संकलन करता है इसलिए वेद व्यास कोई निर्माता नहीं इसका ईश्वर तो। भी नहीं है ईश्वर क्या कर ईश्वर सबको कहा तुम तब ऐसा करो तब करो तुमको अपने आप से मालूम हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तब साध्र भी जिज्ञास ने वेद नहीं बनाया तब के द्वारा जाना है सभी ने अभी इसने कल्प क्या आया था तपस्का गीता में क्या कहा तप नहीं करता है उसमें ज्ञान नहीं देना चाहिए तप के बिना ज्ञान है। तप इसलिए अनुष्ठान सबसे बड़ा चीज होता है वर्णाश्रम धर्म को जान के उसका आचरण करना ही सबसे बड़ा तप है और उसमें भी विशेष रूपेण स्व स्व शाखा का अध्ययन स्वाध्याय कई तरह सजेगा तद्य तप सर्वश्रेष्ठ तप शास्त्र का अध्ययन करना इसे बड़ा कोई इस तपस्या नहीं है इसलिए कहते हैं यहां पर जो है वो कैसा है जेता भी धर्म जीवों में जेता मानी गई वो भी समृद्धि न परमार्थी अविद्या वास्तव में नहीं है आदो बुद्ध आदि बुद्धा आदि प्रकृति में स्वभाव दे आदो बुद्धा मने आदिबुद्धा आदो बुद्ध भी आदिबुद्धा अगर कर दे प्रकृति स्वभावै यथा नित्य प्रकाश स्वरूप सविदा एवं नित्य बोध स्वरूप जैसा नित्य प्रकाश स्वरूप सविता है उसी प्रकार नित्य बोध रूप ये समस्त जीव, जीव है सर्वे धर्म सर्वात्मान नेश कर्तव्य इसलिए उसको जानने योग्य नहीं वास्तव में अविद्या के वजह से जानने योग्य कह दिया गया था वास्तव नित्य ज्ञान रूप जो ही जानने योग्य हो जाएंगे जिस प्रकार जो जानने योग्य तो नहीं है तो सर निश्चय करने योग्य भी नहीं है निश्चित स्वरूप है मान्य निश्चय का विषय नहीं हो सकता जैसे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता तो निश्चय का भी विषय नहीं हो सकता है चार नंबर टिप्पण न संधि मानसवरूपा एवं न एवं क्योंकि जो संदेह का विषय होता है ऐसा है या ऐसा नहीं है ऐसा है या ऐसा नहीं है एवं न एवं इस प्रकार से जो संदेह मानसवरूप वाले जिंदे होते हैं ऐसे वस्तु को हमें प्रमाणों के तरह निश्चय करना पड़ता है लेकिन ब्रह्म जो जीव है एक ऐसा है ये संदेहास्पद विषय नहीं है हा, का भी विषय नहीं हो सकता। प्रकार सर्वदा जिस को इसलिएता है, कैसा है? सविता। नित्यं सब्य प्रकाशांतरमेश जब इस प्रकार से जिस प्रकार से, से जिस सूर्य नित्य प्रकाश है, है उसको है क्या सूर्य को प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं है खुद को प्रकाशित करने और दूसरों को प्रकाशित करने स्वार्थम प्रार्थम स्वयं को प्रकाशित करने सूर्य अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता और घटपटा संसारों को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश को लेकर के सहायता लेकर के करता नहीं है जैसे उसी के लिए से प्रकाश की जरूरत नहीं है और अपने घटपटा संसार को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है बोध निश्चय निरपेक्षता आत्म पर हो चाहे दूसरों के लिए हो वह नित्य ज्ञान स्वरूप है नित्य प्रकाश स्वरूप को अपने आप को प्रकाशित करने या अपने से दूसरे को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाशक किस अपेक्षा नहीं है शांति बोध कर्तव्यता निरपेक्षता सर्वदा स्वात्मनी जो जो मुख्य इस प्रकार से दृढ़ हो गया अपने आपदा के विषय में सदा ही मुझे अन्य किसी भी साधन प्रमाण आदि की अपेक्षा की बिना मेरे को अपने आप ना निश्चय करना चाहिए ऐसा नहीं है बोधित कर वह व्यक्ति सो अमृतत्वाय अमृत भाव आय कल्पते मोक्षाए समर्थ मोक्ष के लिए समर्थ होता है यही इसका अर्थ है स्वमृत इत्यादि वचना आगंतुक अमृतत्व कोई कह सकता हूं अमृत तो मैंने मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है इसका मतलब मोक्ष मोक्षा तो प्राप्त नहीं था अब प्राप्त हो रहा है मैंने मोक्ष आगंतुक है आगंतुक कौन नित्य हो जाएगा यह आशंका होगी तो उसकी जवाब दे रहेगी नहीं, नहीं। आदिशांतापन्ना प्रकृत्य सुनिर्वृदा सर्वे धर्म सना भिन्ना अजम साम्यम विशारदम आदिशांता स्वर्वति में शांत है उसको शांत करने की जरूरत नहीं आपको मन को शांत करना पड़ता है बुद्धि को शांत करना पड़ता है अहंकार को शांत करना पड़ता है इन आत्मा को शांत करने की जरूरत तो शांति स्वरूप ही है स्वरूप ही शांत है चल नहीं ना चल कहां है माया माया के कार्य में त्रिगुणों में तीन गुणों में ही चल होता है क्रिया होती है वहां जहां क्रिया हुई वहां शांति क्रिया ही अशांति का बीज है चल ही अशांति का बीज है और यह चल नहीं वो निष्क्रिय है अचल है इसलिए यहां शांति है नींद में क्या दाल में अचल हो जाता है शांत है मस्त है अजन्मा है क्यों वे शांत है क्योंकि अजन्मा है यदि अजन्म न होते तो जन्मे होते तो आवश्यक कार्य होते कार्य होते तो शांति नहीं होती प्रकृति व स्वभाव से वे सुनिर्वृता अत्यंत प्रत हैंतर प्रति है वहां परत, प्रवृत्ति नाम की चीज नहीं निवृत्ति स्वरूप है सर्वे धर्म कौन ये जितने भी आप जीव समझ रहे हो ना ये सबके साथ समा अभिन्नाश के सब समय है ये मत समझे जीव जीव में भेद है ना सब एक एक ब्रह्म ही है सब अनेक एक रूपेणी कर एकल से ब्राह्मणों ने समझाते हुए अनेक जो दिखाई दे रहा है उसको, उसको समझाने के लिए व्यक्त कल्पना करके वर्णन किया है सम है और अभिन्न है मैंने सामान्य विशेषको लेकर के भेद वाले वो नहीं है। निर्धर्मक है अभिन्न तो है तो एकदम नाना है क्यों क्योंकि अतः नित्य मुक्त एक भाव आत्मा के लिए मोक्ष कर्तव्य भी, भी नहीं है मोक्ष प्राप्त भी, भी नहीं है वास्तव में नित्य प्राप्त नित्य शुद्ध, बुद्ध ुक्त स्वभाव कार्य इसलिए नित्य शुद्ध है विषारणमी तो शुद्ध आधुनिक नाते नित्य मुक्त क्योंकि वह नित्य बुद्ध स्वरूप है बुद्ध है नित्य बुद्ध है नित्य प्रकाश स्वरूप तथा ना शांति कर्तव्यता आत्मनित्या इसलिए ज्ञान कर्तव्यता विनीय निश्चय कर्तव्यता विनीय है इसी प्रकार शांति करते कर्तव्यता भी उसमें नहीं है त्याग आज शांति पाने के पानी त्याग करना चाहिए दिया वहां पर त्याग से अनंतर ही शांति प्राप्त होती है मैंने शांति के लिए त्याग कर्तव्य है शांति भी हो गया ना कहते नहीं शांति कर्तव्यता भी वास्तव में आत्मा में नहीं होता हो अविद्या का दृष्टिकोण से है अविद्या के दृष्टिकोण से अपने आत्म स्वरूप को अशांत मान रहे हो खेल मानते हो उसमें ग्लानि मानते हो है ना उसके अंदर विषाद मानते हो अनेको मान रखते हो उस दृष्टिकोण से है? इन सब को त्यागो तो शांति हो जाएगा इन वास्तव में आत्मा शांति स्वरूप ही है इस इसलिए शांति भी कर्तव्य नहीं आत्मा में त्याग उसके लिए कार्य का हुई थी यद आदि शांता नित्य में शांत भी शब्द करता नित्य नित्य में शांता ऐसे चढ़ा में आप कैसे अर्थ भेद कर रहे हो कोई शंका कर सकता है कहीं आधिकार होता है कारण कहीं आधिकार होता है पहला कहीं आधिकार होता है नित्य क्या लफड़ा है आपका वेदांत में ऐसे ऐसा अर्थ कर देते हैं कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ और हम लोग कह दिया हम मान ली है। ऐसा नहीं है यहाँ धातु ही भिन्न है जब नित्य करना होगा ना वह अतः सात गु से नि प्रत्यय करना है हैल में सलीम में आदि बन जाता था आदि आदिनी आदिनी, आदि शब्द है यहां पर अतः अत सत्या अतः बने निरंतर निरंतरता सातविगम का मतलब क्या निरंतर सत्ता निरंतर सत्ता का मतलब क्या नित्य कभी होना कभी नहीं होना सत्ता वो अनित्य होता है निरंतर सत्ता का नित्य होता है से आप कर दो दोन बचाधन इन बचा धन इन अत्धन इन तो आदि हो इन। आदिन, आदिन, आदिन, आदिन मन गया नित्य आदि आदिन बन गया आदि आदि बनता है पुलिंग में और नपुंसकलिंग में क्या होगा आदि आदि आदि इसमें नस्वी कारण रहेगा नपुंसकलिंग होने से दकार, को दकार जो प्रयोग जलांश प्रत्ये मान करके कर दिया जाता है नित्यमेव शांता अनुत्पन्ना अनुद्पन्न, आज कैसे प्रकृति सुनिवृत्ता मैंने सुष्ट स्वभाव करता सुष्ट सम्यू स्वभाव वाले मन सम्यक निवृत्ति स्वरूप है वो कौन सर्वे धर्म समस्त जीव स्वरूपता नित्य शांत है नित्य है वो कोई क्रिया नाम विचि जी नहीं हुआ अतवा जन्मा है समाश्च अभिन्ना स्टीति वे वह सम भी है और अभिन्न भी है सम का मतलब क्या सामान्य विशेष धर्मों के लिए कोई को भेद भी नहीं है और वह से विरहित है जीव में भेद भी नहीं सारा अज्ञान को लेकर के ही ऐसा व्यवहार है ज्ञानी और अज्ञानी व्यवहार तो भी, अज्ञान भी। वास्तव में जीव का स्वरूप न कोई ज्ञानी जीव है न कोई अज्ञानी जीव है स्वरूप तो वह सुन शुद्ध बुद्ध भक्त स्वभाव ही है इसलिए वहां कोई भेद नहीं है, अजम क्यों है का क्योंकि अजम जानते हैं का अगर भाव ऐसा ऐसा है तस्मात शांति मोक्ष व नास्तिक शांति अर्थात मोक्ष निर्देश आनंद अभाप्ति निर्देश आनंद की प्राप्ति का नाम शांति और मोक्ष निखिल अन्य निवृत्ति ये दोनों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नहीं नित्य एक स्वभाव से कृतम किंचित नित्य एक स्वभाव वाला है उसमें आप किसी क्रियाकलाप पद के द्वारा कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते हैं नित्य स्वभाव से नित्य एक स्वरूप से मोक्ष से उसके संबंध को लेकर के आप कुछ करके किसी उसको उद्देश्य करके आप उस क्रिया आदि से करके आप उसमें कुछ फर्क लाना चाह रहे हो वो कभी नहीं हो सकता कोई प्रयोजन क्रिया से सिद्ध होती नहीं है मोक्ष स्वरूप के लिए क्योंकि यदि वो आप्य होता विकारी होता उत्पाद्य होता संस्कारी होता तब तो कुछ करते हैं उसके प्रयोजन सिद्ध कर लेते ऐसा कुछ भी नहीं है मोक्ष निंदा दर्शे हमेशा ये प्रक्रिया निंदा स्तुति दोनों होती रहता है शास्त्रों में एक की निंदा करते हैं दूसरी की स्तुति के लिए दोनों ही क्या है साधकों को प्रेरणा देने के लिए अब अविद्वान की निंदा अगली कार्यक्रम में कर रहे हैं उससे अगली कार्यक्रम में विद्वान की स्तुति कर देंगे ताकि इसीलिए कि मोक्ष को हमेशा इन चीजों से बच के रहना है विद्वान कर बता देंगे अभी उसकी निंदा में उससे आपको बचना पड़ेगा विद्वान की करेंगे जो, जो गुण कर, उनको अपनाना पड़ेगा मोक्ष पाने के लिए कृपाणा वैशारद्यम तो वही, वही ना जो लोग सदा भेदे विचरता जीवा नाम भेद में ही भी विचर रहे हैं भेद में ही निष्ठा करके सघल व्यवहार को करने में लगे हुए हैं तो ऐसे लोगों को वैशार वही नास्ती उनको वैशार वही नास्ती उनको विशुद्ध अंतरण की विशुद्धि विशुद्धता कभी नहीं हो सकती उन्हें अंतरण विशुद्धता कभी प्राप्त नहीं हो सकता क्यों कहते हैं भेद निम्ना भेदवादी भेद की ओर पृथकवादा मन भेदवादा भेदवादी लोग जो है भेद की ओर ही निरंतर प्रवृत्त होते रहते हैं तस्मात एक कृपा सुन अतिव प्रधान्यता प्रतिषदों में उनको कृपण कहा दीन कहा कहाुद्र बुद्धि वाले हैं ऐसे सब उनको कहा गया है भाषण यथोक्तम परमार तिपन्ना जो लो लोग यथोक्त परमार को प्राप्त किए हुए अकृपणा लोक है वे ही लोग वास्तव में इस लोक में अकृपण है अधीन पुरुष है नित्य पुरुष है समझो अधुखी पुरुष है प्रतिपन्ना में ज्ञातवता जो लोग इस परमार को अनुभव कर चुके हैं वे ही लोग वास्तव में अकृपणा अध और कृपणा ये अन्य और बाकी जितने भी है वो सब कृपण है जो संसार मार्ग में लगे हुए हैं संसार में लगे हुए ये क्यों ऐसा है क्योंकि भेद निम्न उत्तरा हमको पले भेद निम्न भेद अनुयायी न संसार अनुगाह भेद का अनुसरण करने वाले संसार में ये डूबे हुए रहने वाले लोग है सांसार व्यवहार में सत्यता को मान करके उसी में निष्ठा रख करके उसी में आरूढ़ रहने वाले जो लोग हैं वे लोगों का संसार संसार में ही अनुराग रखते हैं प्रेम रखते हैं ऐसे जो लोग कौन लोग हैं वो के पृथक वादा पृथंग नाना वस्तु इत वजन यद्वितीय ब्रह्म है ऐसा नहीं मानते वस्तु कितने एक नहीं अनेक है नाना है कोई कद दो पदार कोई तीन कोई सात कोई ग्यारह कोई पांच कोई नहीं बोले जा रहे हैं लोग अनेक वस्तु की गणना करते रहे ऐसे जो लोग ऐसे ही बोलने के स्वभाव है जिनका उनको कहा जाता है पृथकवादा ते पृथकवादा मैंने द्वैत नहीं करता मैंने द्वैत्तवादी लोग जिसलिए ऐसा तस्थ जिसलिए वे इस प्रकार से है इसलिए क्षुद्र उनको कृपण कह दिया गया है में में हैं हैं बुद्धि वाले है, ऐसा भी लोगों ने कह दिया छोटे बुद्धि वाले हैं ऐसे भी कह देते हैं स्मृता विद्वत्वी स्मृतोपतिष्ठा विद्वानों की रस स्मृति करते हुए उपदेश दिया गया है यस्माद्वै वही शारद्यम विशुद्धिर जिसलिए उनके अंत करण में वास्तव में विशुद्धि नाम की चीज नहीं है तो आत्मा विशुद्धि के अनुभव कैसे होगी विशुद्ध आत्मानुभूति कैसे हो सकता है भेदे किन लोगों को ऐसा है जिन लोगों के अंदर स्वभाव हो गया है भेदे विचरताम द्वैत अविद्या कल्पिते भेदे विचरता अविद्याल्पित द्वैत मार्ग में विचरने के स्वभाव वाले हो गए वर्तमान सर्वदावर्तमानता इसलिए है कि सर्वदावान समझाओ बुझाओ तो भी मानेंगे नहीं स्वभाव से उनकी ऐसी हालत हो चुकी इतनी दृढ़ वासना बन चुकी संसार की इसको वो मिथ्या मानने को तैयारी नहीं है तो मानने को ही तैयार है तब नहीं था पहले तो मानना पड़ता है हाँ ये आप जो करे हो सकता है ऐसा भी स्वीकार कर ले तो आजादी गाड़ी बढ़ेगी बिल्कुल नहीं कह दिया बिल्कुल कहा अनुभव नहीं हो सकता सर्वदा वर्तमान नाम इसलिए अस्तित्व उपलब्ध भी है ऐसे अस्तित्व से मानो पहले स्वीकार न कर लो एक ब्रह्म ही है ये जगत सब परिकल्पना है अतो में वह तेषा कार्पण्य इसलिए उनकी जो कृपणता जो कही गई है वो उचित ही है यही इसका अभिप्राय है एवं प्रदर्शन प्रशंसा अविद्वान की निंदा को प्रदर्शन करा करके आ विद्वान की प्रशंसा करने के लिए शुरू करते हैं। अजय साम्ये के भविष्य सुनिश्चिता लोके महाज्ञानास अच्छा लोगों न गाहते अज और साम्यूप पदार्थ तत्व तो तो में ये ही चीज भविष्य जो कोई भी पुरुष यह ऐसा ही है इस प्रकार से पूर्ण रूप निश्चित लोक ये महाज्ञान वे ही लोक में निश्चित निरुद्धिषय तत्वता है उनमें ज्ञात परवार तत्व तो का अवगाहन जो है सामान्य बुद्धि वाले पुरुष लोग कभी लोगो न गाहते कभी नहीं कर सकते सामान्य बुद्धि वाला पुरुष कभी उनके अंदर विद्यमान ज्ञान को भी पहचान नहीं सकते तो को क्या पहचान था? नहीं कर सकता लोगो न गाते न अवगाते कूटस्ते उसने आंगी गार गाते हैं निर्विशेष है ये विपरीत भावना विरही निर्धारण रूपम विज्ञानम भवधी जिनके अंदर असंभावना नहीं रह गया विपरीत भावना भी नहीं रह गई निर्धारण रूप विज्ञानम संभावना उपनीतम अस्ती संभावना से उपनीत है पहले संभावना को मानना पड़ता है तभी तो संभावना स्वीकार नहीं करोगे तो आएगा कहां से अनुभूति में पहले संभावना है ये माननी पड़ेगी यहाँ हो सकता है संभावना से उपनीतम अस्थि तेज व्यवहार भूम महदि निर्देशीय तत्व परिज्ञान महान बावन दीर्थ ऐसे जो लोग हैं वास्तव में वे ही लोग क्या हैं इस व्यवहार भूमि में रहते हुए भी उस महान निर्देश तत्व का फरित ज्ञानवान होने के नाते उनको महान भाव महाज्ञान ऐसे महात्मा इतने शब्द प्रयोग होता है तत्व ज्ञान से सब लोग साधारण ज्ञान सर्वलोक साधारण ये सभी तत्व ज्ञानी है सब ब्रह्म ज्ञानी है इसे क्यों नहीं मानते आप क्या जोड़ दे को मानकर के प्रशंसा कर रहे हैं फिर आप? आपसे पूजन करो को न गाह दुनिया में कोई नहीं जानता उस तत्व को तहते लेना पड़ेगा जब तत्व कह दिया ना यथ लेना पड़ेगा यही चीज उपग्रमा तद अमहात्मा भी जो महात्मा नहीं है जो पंडित नहीं है उनके तरह आत्मा जो ब्रह्म है अवगाह नहीं होता अमहात्मा कौन है क्षुद्ध में दिया हुआ है और अपंडित कौन है विवेक अपंडित विवेक रहित होना ही अपंडित है क्षुद हृदय वाला होना ही अमहात्मा है भाषा परमार्थत्व वेदांत जो महात्मरपंडित्रैर्प्रग्ञर अमहात्मा के द्वारा अपंडित के द्वारा वेदांत वेदात बहिष्ठात बहिर्भूत रहने वाले वेदांत से बहिर्भूत का मतलब क्या जब पौरापर्यण पर्यालोचना करते वेदांत छात्र में समझने में समर्थ नहीं है वो वेदांत से बहिष्ठ है पौर्वापर्यण पर्यालोचना परिचय पराम कई तार परिचय से पराम विमुख है जो लोग ऐसे विचार चातुर्य के अभाव की वजह से अल्प प्रज्ञ पदार्थ का वाक्यार्थ का समझने में समर्थ नहीं है पद क्या है पंग पंग इन पदों समय समझ नहीं पाते हैं तो समझ में आएगा उनको ऐसे अल्प प्रज्ञ के द्वारा अनवगाह्यम अवगाहन मन अनुभव करने योग्य नहीं है ये इत्या इसी को लेकर कार्यता में कही गई है अजय साम्य परमार्थ तत्व हज गये साम्य परमार्थ तत्व यो बस ये एक जैसा श्रुति ने कहा है एक सदेव मुग्र आसमे द्वितीय अयसाइए प्रज्ञान आनंद ब्रह्म आनंद ब्रह्म अयम महत्व ब्रह्म अहम अहम ब्रह्मी ये सत्यंग आनंदम ब्रह्म इत्या्रुति ने कहा जैसा जो कहा भाष्य कारण भोजन प्रयोग करते हैं कोई भी लोग स्त्री आदि भी क्यों ना हो जोड़िए बड़ा गड़बड़ी हो गई वैसे ना स्त्रियों को वेद में अधिकार है शुद्रों को वेद के अधिकार है में अधिकार है वेदांत में अधिकार है ये सब बात उठेगी ना तब आंदगी देखिए ताला पंक्ति स्त्री आदि नाम उपनिषद द्वारा ज्ञानाधिकार अभाव देखो आदियों को शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार सीधे सीधे उपनिषद को पढ़ते हुए तत्काल का अध्ययन द्वारा तथा उपनिषद का अध्ययन द्वारा ज्ञान में अधिकार उनको नहीं है द्वारांतर प्रयुक्त तत्कार है किंतु द्वारांतर प्रयुक्त उनको अधिकार है इस द्वार से नहीं दूसरे द्वार से एंट्री है पुराण इतिहास महाभारत रामायण इनके द्वारा उनको अधिकार है टीवी भागवत ने स्पष्ट कहा प्रश्न पूछा भाई सुखदेव जी से आपके सूत महाराज जी से बहुत लंबे लंबे छोड़ पुराण बना दिया गया जिनको वेद में अधिकार नहीं है उन लोगों के लिए ही ये सब पुराण है महाभारत है रामायण वगैरह चाहे वो स्त्री हो चाहे शूद्र चाहे वर्णसंग चाहे मलेश हो चाहे वे पुरुष जो पुरुष होते हुए भी वैदिक क्रम अधिकार को प्राप्त नहीं कर सके हैं उन सब पुरुषों के लिए भी ऊपर से में अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने अधिकार प्राप्त नहीं किया जनू चोटी हुई भी नहीं संध्या पूजा पाठ ज्ञान नहीं अग्रस्थ आसन में चले गए वहां पर भी लेट से पहुंचे पहला लड़का होते होते सफेद बाल हो गया काले बाल है नहीं तो वही कर्म का भी नहीं रह गया उन्हें विचारों को अरे तुम्हें छोड़ो वहां तो क्या शांति कुंज छोड़ो ये सब लोग जो तो भ्रत कलयुग में है सब चलेगा औरतों को भी जो करा देते हैं हवन करा देते हैं चलता है सब सब कलियुग में होना ही है इनको देख करके थोड़ी हम वैसे भ जाए हम लोग तो वो सब बोलेंगे जो शास्त्र वही कहेंगे कोई माने न माने तीसरे कहते हैं कि भाई भले उनको अधिकार नहीं है द्वारा प्रयुक्त अधिकार इसे कार ने अपी बढ़कर इसी बुझ कर, कर लिखा है इन सबके टिप्पण देखिए सात आठ नौ टिप्पणी है आदि पदम शूद्राद्योदर्ण संकृत्यादि उपिषद द्वारा साक्षात महावाक्य द्वारा द्वारा भाषा निबंध पुराण आदि है, आदित्य लौकिक भाषा में लिख दिया है, तो से लिख दिया गया है लौकिक भाषा में है अनेकों ग्रंथ लौकिक भाषा में गुरु नानक साहब ने ग्रंथ गुरु ग्रंथ लिख दिया कबीरा ने बीजक लिख दिया सब लौकिक भाषाओं में लिख दिया ना इनके माध्यम से पढ़कर उनको मोक्ष हो सकता है भाषा प्रबंध से पुराणों से पुराण और इतिहास महाभारत रामायण ऐसे ग्रंथों को पढ़ के उनको साहित्य के द्वारा हो जाएगा क्योंकि वास्तव में दुनिया में जो कोई भी ग्रंथ है ना और सभी ग्रंथ कहानी भी क्यों प्रेम कहानी नोवेल उससे क्यों ना हो नॉवेल उससे भी आपको ग्रहण करबर है वह मोक्ष में सहायक हो सकता है अब एक प्रेम कहानी पढ़ा मान लीजिए एक सिनेमा देख रहे हैं मान लीजिए कह तो सकता है समझने वाले के लिए देखो वहां पर हीरो ने उस लड़की का पीछे कितना जिंदगी कष्ट उठाया अंत में हीरोइन को पाया ना उसने ये तो सिनेमा में होता है कितना लफड़ा होता है दिखाते हैं वहां गुंडे बदमाश अटैक कर रहे हैं क्या क्या दिखाते हैं उसे देख समझो आप जिंदगी में भाई मेरे को इसका मतलब इसका चक्कर नहीं पड़ना चाहिए ये छोकरी का चक्कर लफड़ा ही लफड़ा है ऐसे वो रात के लिए उसको देखेंगे तो बहुत भला है और नहीं तो उसके जैसे मैं भी हीरो बनूंगा सोचगा तो वहां मूर्ख है तो इसी तरह ना हर एक चीज आप किस दृष्टि कौन से देख रहे हो उस पर निर्भर है किस दृष्टि से ग्रहण करते हैं इसका कहना है कि ये सारी चीजें जो कथा कहानियां भी जो पुराणों की है यह भी ज्ञान के लिए है ज्ञान तरफ घटाना पड़ता है समझना पड़ता है समझाना पड़ता है उससे मोक्ष हो सकता है ने जान कर कि इन भविष्य के मूल में भाषण में भी कार्यकाल भी येचित ये केचित, ये केचित बहुवचन ही लिए उसके आधार भाषा में ही लियान व्या कर सकते स्त्री जो जोड़ दिए तो अपी भी जोड़ रहे हैं इसलिए सबको ग्रहण कर सकते हैं साक्षात ही तो परंपरा अधिकार सबको बन जाता है चेत सुनिश्चित भविष्य यदि ऐसा हो जाए वे ही लोग इस लोक में महाज्ञाना निर्देश तत्व ज्ञान निर्मान मतलब लेना है निर्दिशय तत्व ज्ञान वाले ये लोग हैं अच्छा। वर्तमा वह जो उनका मार्ग है विनितम परमार तत्व तो उनके द्वारा जो परमार्थत्व है उसको सामान्य ना उतरती न विषय करोती सामान्य बुद्धि वालों के यहाँ लोक सबसे कहा सामान्य बुद्धि वाले जो लोग दूसरे हैं वे लोग उन लोगों की बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर सकती इसमें उतर नहीं सकती उसे विषय नहीं बना लेती है इस विषय में इसलिए महाभारत के तीन श्लोक दे रहे हैं दो श्लोक है दो श्लोक का में एक श्लोक का पूरा ले रहे हैं दूसरे श्लोक की आधा शांति पर्व मतलब बारहवें पर्व का दो अध्याय तेईसवा और 24वां श्लोक तेईसवा श्लोक की आधा ले रहे हैं और चौबीसवें श्लोक पूरा सर्वभूतात् भूत सर्वभूत हित से देवागे मुह्यंतीकुनी आकाशे गतिर उपलब्ध आत्मूत उस आत्मा को देवता भी इस आत्मा के मार्ग में इस महात्मा को अनुमार्गन करने में निवेशन करने में अनुभव करने के लिए चल करके देवता मोह को प्राप्त हो जाते क्यों अदैशीन अपद का पद छिन्न पकड़ना चाहते अपद से पद ही चिन्हद से विद्वानों के पद के भी वह लक्ष्यभूत पद बने ब्रह्म दृष्टांकाइए पद और दास्टांग में पद दी ग्रह्म तत्व विद्वान जिस ब्रह्म तत्व को जान रहे हैं उसको जानने की इच्छा से पदई सिन्हा मार्गे मार्ग में मोहग्रस्त हो जाते हैं पहुंच नहीं पाते उसी तरह लो, उन लोगों के हाथ जिन लोगों का जैसे आकाश में शकुनि नामी व आकाश में पक्षियों के पग पक जिन को ढूंढ कर पकड़ने की चेष्टा कोई करता हो उसी प्रकार इनकी हाल है गति नहीं उपलब्ध गति की प्राप्ति हो नहीं सकती विदुषाप्त सर्वात्तभूत निपावर आत्मा परम भूतेषु को जिन विद्वा जान लिया उन विद्वा ग्रहण नहीं कर सकते परम हितस्य परम प्रेमास्पदत्वादेव क्योंकि आत्मा परम प्रेमास्पद है परम को प्राप्य पुरुषार्थ विरही अपुषार्थ रहित बैठे हुए उन ब्रह्म के मार्गे देवा विद्यावंतो भी भले बड़े बड़े उपासना किए हुए हैं देव भाव को प्राप्त किए हैं फिर भी पदम अन्वेष माना विविध मोहमोपन थी उस मार्ग को चलकर गए उस लक्ष्य को अन्वेषण करते हुए वे देवता लोग भी नाना प्रकार के मोह को प्राप्त हो जाते महात्म ज्ञानवध गंतव्य पद रहितस्य क्योंकि महात्मा इन ज्ञानवान है उनका वास्तव में गंतव्य पद नहीं है परिपूर्ण से गतिर जो परिपूर्ण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त किए हुए हैं उनका गति को कोई अवगमन नहीं कर सकता इति अवशेन विश्व थी और इसका दृष्टान क्या है शक पक्षियों का पवितिन्ह को आकाश में ढूंढने पर जैसे मिलता नहीं उसी प्रकार से विद्वान के स्वरूप को किसी साधन के ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो ग्रहण नहीं होता इत्यादि स्मरणा